अथर्ववेदिया उपनिषद इसमें पूर्व पक्ष कहा कि हम जो हेतु और फल में कार्य कारण भाव कहते हैं वो बीज अंकुर जैसा है और आपने हमारे ऊपर दोष देसे जैसे पिता से पुत्र पुत्र से पिता हम इस प्रकार की कार्य कारण भाव नहीं करें बीज से अंकुर अंकुर से बीज इस प्रकार की सिद्धांत तो कहा कि हम कार्यकारण भाव कहीं स्वीकार करते ही नहीं है अर्थात वास्तव कहीं किसी का जन्म होता ही नहीं इसलिए कार्यकारण भाव तो है ही नहीं ऐसे सिद्धांत कहने पर आगे पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में नीचे से चतुर्थ पंक्ति में प्रत्यक्ष दृष्टान्तम साधयन आशंकते प्रत्यक्ष को आश्रय करके अवस्टम्भ अर्थात आश्रय करके प्रत्यक्ष को आश्रय करके दृष्टांत पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया तो बीजांकुर इसमें कार्यकारण भाव है प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है ऐसे पूर्व पक्ष अभी कह रहा है भाष्य में नु प्रत्यक्ष कार्यकारण भावो बीजाकुर अनादीर यहाँ तक पंक्ति है प्रत्यक्ष कार्य कारण भावो यहाँ दो नंबर टिप्पणी है आगे वो नहीं रहेगा उधर तो आगे पंक्ति में आएगा वहां कर देंगे तो पूर्व पक्ष कहता है की बीजांकुर कार्य कारण भावो प्रत्यक्ष है बीज और अंकुर में कार्यकारण भाव ये प्रत्यक्ष है दिखता है बीज से अंकुर बनता है और अंकुर वृक्ष होकर के उसे बीज बनता है कार्यकरण भाव यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है यहाँ तक पूर्व पक्ष का पंक्ति है प्रत्यक्ष कार्यकारण भाव बीजाकुर अनादि बीजांकुर इनका जो कार्यकरण भाव ये अनादि भी है टीका तो में सिद्धांत कह रहे हैं, किम बीजाकुर व्यक्तियों इदम कार्य कारण किंबा इति विकल्प्य आद्यम दूषयतीकुर व्यक्ति में ये कार्य तो आप कहते हैं और वो अनादि कहेंगे अथवा बीजाकुर का संतान संतान प्रवाह इसको आप अनादि कहेंगे इति विकल्प्य आद्यम दूषयती प्रथम हो गया बीज अंकुर व्यक्ति तो में कार्य कारण भाव और वो अनादिक जाएगा तो बीज अंकुर एक बीज से एक अंकुर हुआ वो अंकुर से वही बीज होगा बीज और अंकुर व्यक्ति अर्थात वो पदार्थ तो संतान अर्थात उसका प्रवाह सिद्धांत इसका खंडन करता है आप प्रथम का खंडन करता है अर्थात तो बीज अंकुर में अर्थात एक बीज और एक अंकुर उसमें कार्यकारण भावों नहीं होगा भाष्य में न पूर्वश न के बाद विराम है भाष्य में के बाद विराम है। वो न किंतु सिद्धांति का अंश है बीजाकुर अनादिहि यहां तक पूर्व पक्ष का है अर्थात अनादि चेत सिद्धांति कहता है कि न से सिद्धांत का वाक्य है सिद्धांति कहता है कि पूर्व नौ के बाद बिरा है कितु नौ सिद्धांति का अनुभव है।, है ना ऐसा मतलब ऐसा पाठ है बड़े महाराज जी का तो नौ से अर्थात पूर्व पक्ष का पंक्ति है कि प्रत्यक्ष कार्य कारण अनादि बीजाकुर चेत का नौ। नो ठीक नहीं है पूर्व से सिद्धांत क्यों कहता है पूर्व से पूर्व से अपरबद्ध आदिमत्व अभ्युपगमत पूर्व से पूर्व से अपरवध अपरवधा तो अपर अपर एक पूर्व का एक अपर कारण रहेगा और दूसरा पूर्व का दूसरा अपर कारण रहेगा इसलिए एक बीज का जो अंकुर कारण होगा वो अंकुर बीज का फिर बनेगा पूर्व से पूर्व से अपर अपर, अपर कारणबद्ध इस प्रकार क्यों एक अपर लिखा है पूर्व से पूर्व से अपरबद्ध अपरबद्ध अर्थात अपर अपर कारण इसी प्रकार के तो होने से अनादि कौन हुआ सब तो आदि मत हो गए एक बीज का कारण हो गया वो वृक्ष और वो वृक्ष कारण हो गया और बी बीज का तो अभी में अनादि कौन हुआ सभी तो आदि हुआ क्योंकि वृक्ष बीज बना बीज से वृक्ष बना है तो सब आदि वाला हो गया इसलिए अगर आप व्यक्ति में कार्य कारण भाव मानेंगे तो वो अनादि नहीं होगा मतलब तो व्यक्ति तो एक एक व्यक्ति है तो अनादि नहीं होगा टीका में तो देख कभी आदि महत्वपमत इसलिए आप उसका आदि माना मानते हैं अनादि कहा सिद्ध हुआ बीज का अंकुर कारण हो गया वो अंकुर का मतलब दूसरा बीज कारण होगा इसलिए सब आदि वाला ही हुआ अनादि कोई नहीं हुआ अर्थात व्यक्ति मानेंगे तो अनादि नहीं होगा टीका में तदेव प्रपंच इसी को स्पष्ट करते हैं जो कह दिया पूर्व से पूर्व से अपरवद आदिमत्व अभ्युपगमांत अर्थात तो शब्द जन्म वाले हो गए कोई अनादि नहीं हुआ इसको स्पष्ट करते हैं यथा इदानिम अपरो अंकुरह इदानिम अपर अंकुरह अपर अंकुर अपर के ऊपर दो नंबर टिप्पणी भाष्य में यथा इदानीम उत्पन्नो अपर अंकुर तो अपर के ऊपर दो नंबर टिप्पणी उसका ऊपर में था ना बीजा अंकुर वहां दो नंबर उसको काट दीजिए यहां लिख दीजिए तो यथा इदानी उत्पन्नो अपर अंकुर अभी जो अंकुर उत्पन्न हुआ वो कोई बीज से उत्पन्न हुआ ये अपर अंकुर अर्थात एक अलग अंकुर है ये अभी ये जो अंकुर उत्पन्न हुआ ये आदिमान होगा तो आदिमान ये अंकुर आदिमान हो गया और बीजम अपरम अन्यस्माद स्वाद अपरम बीजम अन्यस्माद अंकुरत ये जो अंकुर हुआ ये एक बीज से हुआ और अपर बीज वो अन्य अंकुर से होगा अथवा इस अंकुर से भी अन्य बीज हो सकता है तो अंकुरादी क्रमेण उत्पन्न इसलिए क्रम से एक के बाद एक उत्पन्न होकर के चलेंगे आदि मत हो गए सभी का जन्म हुआ सभी का जन्म हुआ तो फिर अनादि कौन हो गया नित्य कौन हुआ सभी का जन्म हुआ एक बीज से एक अंकुर एक अंकुर से फिर बीज हुआ तो सभी का जन्म हुआ जन्म होने से ये किसी का या नित्य नहीं हुआ एवं इसी प्रकार की पूर्वो पूर्व एव इति आदिमत पूर्व पूर्व पूर्व अंकुर और बीजम चूर्व पूर्व एक अंकुर से पहले के बीज उस बीज से पहले एक अंकुर उस अंकुर से पहले के बीज इसी प्रकार के चलेगा तो सब आदिमत आदिमत अर्थात जन्म वाले हो इति प्रत्येक सर्व बीजाकुर जा आदिमत्वाद कस्य अनुपत्ति इसलिए प्रत्येक सभी बीज और अंकुर का जात अर्थात जन्म हुआ प्रत्येक बीज अंकुर ये जन्म हुआ जात इसमें धातु हो गया जनि आगे निष्ठा हो जाने से जनसन ख नाम हो उसे जनका नकार को आकार हो जाता है जात तो बीजांकुर जात तो सभी ये आदि मत्वात। इनका आदि है उत्पन्न होता है होने से कश्य ची अनादित्व अनुपति कोई भी बीज अथवा कोई भी अंकुर अनादि नहीं होगा अनादि अर्थात नित्य इस प्रकार की कोई भी नहीं होगा टीका में बीज अंकुर व्यक्र अंकुर्यक्श उनादीत अन्न कारणपत्तिर शेष शेषः बीज व्यक्ति व्यक्ति वो तो बीज एक बीज व्यक्ति का अर्थ होता है कि एक बीज व्यक्ति और अंकुर व्यक्ति एक अंकुर एक बीज और एक अंकुर उक्त प्रकारेण अनादीव अनादित्व संभव नहीं हुआ क्योंकि उसका जन्म हुआ एक बीज एक वृक्ष से बना और अन्योन्य कारणत्व से अनुपति एक बीज जिस अंकुर का कारण होगा वही अंकुर उसी बीज का कारण होगा ये नहीं घटेगा तो ये नहीं हुआ अन्योन्य कारण अर्थात तो उसी बीज उसी अंकुर का ये कारण नहीं होगा सात नंबर टिप्पणी दे दिया व्यक्ति और यत कारणम व्यक्ति का जो कारण है न सा तत्कार्यम तो तो याच यत कार्यम न सा तत्कारण तो तो जो अंकुर जिस बीज का कारण है वो बीज उसी अंकुर का कारण नहीं होगा अर्थात व्यक्ति में कार्य कारण भाव नहीं रहेगा अच्छा और अनादि भी कोई नहीं हुए अभी कहेंगे ठीक है व्यक्ति में नहीं है संतान है। संतान प्रवाह रूप से अनादी है तो चलता है ये कल्पांतरम उत्थापयति दूसरा कल्प कहते हैं अच्छा यहाँ भगवान भाष्यकार जो संतान का खंडन किए हैं इसी को लेकर के अन्यत्र अन्यत्र सब संतान का खंडन आया है यहाँ भाष्यकार बहुत कम कह दिए अन्यत्र जब अधिक आया है तो इसी को लेकर के सब हुआ है अच्छा भाष्य में ब्रह्म सूत्र में इसको मतलब ये कहीं तो ये जहां बौद्धों का खंडन होगा ये संतान मानते हैं तो जहां बौद्धों का खंडन होगा ये द्वितीय अध्याय में अगर प्रथम अध्याय के भी चतुर्थ पाद में है वहाँ ये देखना होगा उल्टा सिद्ध करते हैं मतलब ऐसे दोनों यहाँ तो ये यह अजातवाद है ना अर्थात व्यावहारिक सत्ता भी वास्तविक नहीं है अजातवादात व्यावहारिक जन्म भी नहीं है तो प्रतिभाषी को जहाँ कहा जाएगा कुछ भी चीज परमार्थिक नहीं है तो अर्थात वास्तविक क्या ना सभी ग्रंथ पढ़ पढ़ करके अंतिम पढ़ना है क्योंकि तो ये किसी का सत्ता रहने नहीं देगा सभी का कहेगा किसी का जन्म हुआ नहीं कहीं किसी का कुछ है नहीं वो तो माया से अर्थात है कि माया से कह दिया अर्थात तो कोई सत्ता ही नहीं है और मांडुके केवल प्रातिभाषी का सत्ता कहता है व्यावहारिक सत्ता मांडुके में है नहीं एक पारमार्थी सत्ता और बाकी सब प्रतिभाषी खाली दिखता है भाष्य में एवं हेतु फलान जैसे बीजाकुर में कार्य कारण भाव नहीं हुआ सभी आदि वाले हो गए जन्म वाले हो गए तो कोई अनादि नहीं हुआ इसी प्रकार की हेतु फलाना हेतु और फल में भी इसी प्रकार की कोई कार्यकारण भाव नहीं है कोई भी ये अनादि नहीं है आगे कल्पांतरम दूसरा अर्थात तो समतान अनादि है आगे भाष्य में कहते हैं दक्षिण पर्श में अथ बीजाकुर संततेर अनादिम चेत बीज और अंकुर का जो संतति है संतति अर्थात एक बीज से एक अंकुर उस अंकुर से दूसरा बीज दूसरा बीज से तीसरा अंकुर इस प्रकार की जो संतति संतति अर्थात संतान प्रवाह ये प्रवाह जो होगा ये अनादि चेत सिद्धांत यहाँ कहता है ए पूर्व पक्षीय टीका में नहीं, ये पूर्वपक्ष कहा चेत ये पूर्वपक्ष कहता है टीका में पूर्व पक्ष इसका वाक्य को स्पष्ट करते हैं बीज सततेर अंकुर संततेश्च अनादिव अन्योन्य कारण अविद्धम सिद्ध्यति पूर्वपक्ष कहता है बीज का एक संतति और अंकुर का एक संतति प्रवाह तो बीज से अंकुर अंकुर से बीज बीज से अंकुर इस प्रकार बीज का है कि संतान चलता है प्रवाह चलता है अंकुर का प्रवाह चलता है ये दो प्रवाह हो गया तो इस प्रकार के बीज संततेर अंकुर संतते अनादिव अन्योन्य कारणत्व से अविरुद्धम पूर्व पक्ष कहता है ये तो हो जाएगा क्यों कहते हैं बीज जाती अंकुर जातीयम अंकुर जातीयात बीज जातियम उत्पद्यमान उपलब्य बीज से उसी अंकुर से वही बीज नहीं होता है उस अंकुर जातीय से बीज जातीय तो बीज से जो अंकुर हुआ वो अंकुर से जो बीज होगा वो प्रथम बीज का समान जाति वाला होगा वही बीज नहीं होगा और उस बीज द्वितीय बीज से जो अंकुर होगा वो प्रथम अंकुर नहीं हो जाएगा प्रथम अंकुर का जातीय होगा इसको कहता है पूर्व पक्षी बीज जातीय से अंकुर जातीय अंकुर जातीय से बीज जातीय उत्पद्यमान उपलब्य उत्पन्न होता है ऐसे देखा जाता है तथे व जैसे बीज अंकुर में हुआ इसी प्रकार की हेतु जाती आत हेतु हो गया धर्मधर्म तो धर्मा धर्म जातीय से फल जातीय फल हो गया शरीर पर फिर फल च हेतु जातीय अविरुद्धम यहाँ तक तो पूर्व पक्ष का वाक्य हो गया तो समान जातीय का उत्पन्न होता है इति यहाँ तो पूर्व पक्ष हुआ आगे सिद्धांति कहता है कि दृष्टानते दार्ष्टांति के संततेर एक व्यक्ति व्यतिरेकेण असंभवात ये सिद्धांतियों का वाक्य है मुख्यतः जहाँ संतान का खंडन करते हैं दृष्टांत हो गया बीजानकुर दार्शांतिक हो गया हेतुफल तो दृष्टान्त दार्शांतिक में संतते है एकस्या ये जो संतति है वो एक, एक संतति व्यक्ति व्यतिरेके असंभवात व्यक्ति को छोड़कर के प्रवाह क्या चीज है तो अर्थात तो कहेंगे गंगा जी का प्रवाह चलता है कितने प्रवाह क्या चीज है उसमें तो जलबिंदु ही है ये जलबिंदु को छोड़कर के प्रवाह क्या चीज है इतने प्रवाह केवल हम बुद्धि में कल्पना करते हैं ये जलबिंदु का जो चलन इसमें सादृश्य दिखता है ये सादृश्य देखने से हमको प्रतिविज्ञा होती है एक कुछ स्थाई पदार्थ है तो सादृश्य को लेकर के चलन मतलब चलायमान पदार्थ में सादृश्य लेकर के हम स्थाई का कल्पना करते हैं ये स्थाई कोई वहां वास्तव है नहीं है तो ये बिल्कुल भ्रांति है तो सिद्धांतिका का तात्पर्य कहने का है कि ये जो प्रवाह कहते हैं ये बिल्कुल एक भ्रांति है केवल मन में कल्पना करते हैं एक वहां स्थायी पदार्थ है कुछ स्थायी पदार्थ नहीं हूँ व्यक्ति को छोड़ करके प्रवाह बोल करके संतान बोल करके कुछ पदार्थ है ही नहीं व्यक्ति व्यतिरेके असंभवात मूषयति व्यक्ति तो को छोड़ करके प्रवाह ऐसा कोई पदार्थ नहीं है अच्छा आगे भाष्य में न एकत्व तो अनुपत्ते है तो सिद्धांत कहता है कि न अर्थात ये बीजाकुर का कोई प्रवाह है ये नहीं है क्यों एकत्व तो अनुपत प्रवाह बोलकर के कोई एक पदार्थ ऐसा नहीं है वहाँ व्यक्ति है एक बीज है एक अंकुर है कोई प्रवाह ऐसा नहीं है टीका में तदेव प्रपंच उसी का ही प्रपंच करते हैं विस्तार करते हैं भाष्य में नहीं बीजाकुर व्यतिरेकेण बीज अंकुर संततिर, संततिर बीजाकुरतिर्नाम एक अभ्युपगम्य तेतुफल सततिर्वा तदनाद अंकुर एक व्यक्ति व्यक्ति अर्थात वही पदार्थ है एक बीज इसको छोड़कर के बीज अंकुर का संतति प्रवाह नामक को कोई पदार्थ स्वीकार नहीं करते हैं कौन कहते हैं अच्छा दूसरा हेतु फल संतिवाज अंकुर संतति भी नहीं है हेतु फल संतति भी नहीं है नहीं मानते हैं कौन कहते हैं तद अनादित्ववादी भी जो लोग हेतु फलों को अनादि कहते हैं वो लोग भी ऐसा कोई वास्तव पदार्थ नहीं मानते हैं प्रवाह को अगर व्यक्ति मानते हैं किंतु प्रवाह कुछ पदार्थ नहीं है तो कहते हैं ना जैसे वंश चलता है पिता से पुत्र पुत्र से पौत्र पौत्र से प्रपौत्र ये तो उसका वंश का प्रवाह चलता है प्रवाह क्या चीज है पौत्र हुआ, हुआ, हुआ, हुआ ये तो सब व्यक्ति है इसमें प्रवाह क्या चीज है कहते के हैं केवल कल्पित तो है तो सिद्धांत कहते हैं अगर कल्पित मान लिया तो हो गया हमारा काम वास्तव कहीं कोई चीज नहीं है ये जो हमारी से नहीं सांस उसको, उसको जो अभी बोल दिया अनाद मतलब कल के तो बोलेंगे तो आसान से क्योंकि स्वप्न में कुछ एक उत्पत्ति फिर उत्पत्ति ऐसा नहीं मतलब कितनी भी उत्पत्ति हो सकता है वो उत्तर ठीक लगा है लेकिन अनादि बोलेंगे तो अनादि मतलब क्या है मतलब इनका मत मतलब में अर्थात मांडुकिया का मत मतलब में अनादि कुछ नहीं ये तो जब अन्य शास्त्र इत्यादि विचार करते हैं कर रहे हैं सृष्टि इसलिए वेदांत का अगर आप गहराई से विचार करेंगे केवल दृष्टि सृष्टिवाद ही सारे तर्क को सहन करेगा बाकी कोई सहन नहीं कर पाएंगे सृष्टि दृष्टिवाद हो अनादिवाद हो सब कोई टिकेगा नहीं कैसे अनादि क्या चीज है कहेंगे हम कहते हैं षणस्माक अनादय हम ये कहते हैं कहते हैं वो क्या पदार्थ है अनादि कहने से ऐसा कोई आप दृष्टान्त तो दे सकते हैं तो कुछ नहीं है एक ब्रह्म है उसको अगर अनादि कहेंगे तो अनंत भी है वो तो नित्य है उसको छोड़कर के बाकी कोई अनादि पदार्थ ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो मांडुकीय है वो अज्ञान को भी स्वीकार नहीं करेगा तो अनादि अज्ञान मतलब अंतिम अनादि अज्ञान को कहा जाता है अभी वो उसको भी स्वीकार नहीं करेगा मतलब, करें, मतलब हाँ मांडू के कार्य का अच्छा ये मांडू के कार्य का आया था मतलब बौद्धों का शून्यवाद को खंडन करने के लिए तो बौद्धों का थोड़ा अधिक ये हो गया था तो इसको साफ करने के लिए अच्छा टीका टीका में तदेव प्रपंचयति संतान तदव कोई पदार्थ नहीं है व्यक्ति ही वास्तव पदार्थ है मतलब वास्तव पदार्थ मतलब व्यक्ति ही केवल भान होता है तदेव प्रपंचयति भाष्य में द्वितीय पंक्ति में भाष्य न ही बीजाकुर बीजाकुरतेमते हेतु फल सततिर वना तो जो लोग अनादि कहते हैं, वो लोग भी व्यक्ति को छोड़ करके वास्तव ऐसा संतति मानते नहीं ठीक है टीका तो अनादित्ववादी तो भी ऐसा भाषा में कहा गया ये अनादि कहने वाले कौन है वो लोग है ता हेतुत्व अनादित्व च तदवशीले रीति यावत वो सब व्यक्ति में परस्पर का हेतु है और अनादि भी है इसी प्रकार की जो लोग कहते हैं क्योंकि संतान बोलकर के प्रवाह बोलकर के कोई पदार्थ नहीं रहा अभी व्यक्ति रह गया, और व्यक्ति में परस्पर कारण हो जाएगा ये नहीं होगा और अनादि होगा ये सब संभव नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते अनुन्यासाद अगर व्यक्ति में कार्य कारण मानेंगे तो अनुन्याश्रय होगा तो उसी व्यक्ति से वही बीज से वही अंकुर और उसी अंकुर से वही बीज ये तो अन्य आश्रय होगा अन्य अन्य का आश्रय वो अन्य ये अन्य तो का आश्रय किया और अगर संतान में मानेंगे तो कहते कि अनवस्था तो इस बीज से वो अंकुर वो अंकुर से उसका बीज उस बीज से वो अंकुर इस प्रकार की वो चलता रहेगा कहेंगे अनवस्था तो जिसको वास्तविक तो अनादि आण, कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कि वो अनवस्था दोष है और कोई अनादि नहीं है ये तो अनावस्था हो गया हेतु हेतु फल मिथो हेतुरो हेतुफल भाव वक्त अशक्य दृष्टानद्रष्टात्ति सिद्धा उपसंग हेतुफल में हेतु हे और फल मेंस्पर में, में हेतुफल अर्थात कार्यकारण धर्म और शरीर इसमें परस्पर में कार्यकार वक्त अशक्यवाद पहले हेतुफलो अर्थात धर्मर्म शरीर आगे हेतु-फल भाव अर्थात कारण भाव धर्मा धर्म शरीर में कार्य कारण भाव नहीं होगा हम कहेंगे हम धर्म करेंगे तो हमको अच्छा शरीर मिलेगा अच्छा वंश में जन्म मिलेगा अच्छा परिवेश में मिलेगा वहां मिलने से हम फिर और धर्म करेंगे कहेंगे ये सब कुछ नहीं है वक्तुम अशक्य तो दृष्टान्त दार्टान्तिक और अनुपत्ति ही सिद्धा दृष्टान्त दार्ष्टांतिक में अनुपत्ति अर्थात ये सब बनेगा नहीं आप लोग ये सब सुनकर के मत सोचिए अब तो हम सब सिद्ध ज्ञानी हो गए फिर कुछ नहीं करेंगे वो नहीं है बिल्कुल आप लोग जो करते है वो करना पड़ेगा ये सब विचार थोड़ा ऊंचा विचार है तो ता ता आप लोग को तो धर्म में सुबह से शाम तक तो लगना ही पड़ेगा तो अगर धर्म नहीं करोगे तो पाप होगा दुर्गति हो जाएगी तो आगे तस्मात भाष्य में तस्माद् सुउक्त हम हेतु तो फल से चाण आदि कथम तेर इति तो इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं तस्माद सु इसलिए कारिकाकार ने जो कहे बिल्कुल ठीक ही कहे है क्या कहे हेतु तो फल से चाणादि ही कथम तेरूपर्ण्यते ये चौदमा चतुर्दश कारिका में आया था तो कहते हैं कारिकाकार बिल्कुल ठीक कहे हैं हेतु फल अनादि है वो कैसे कहते हैं वो लोग नहीं हो पाएगा टीका में दृष्टान्त असंप्रतिपन्न स्थित कार्य कारण क्वचिदी सम्प्रतिपत्ति अभाव पुत्रा जन्म पितुरथा इत्यादि न छल इति फलित आहत तो पूर्व पक्ष ने कहा था हमने बीजाकुर जैसा कार्यकारण कहते हैं और आप हमको पिता पुत्र जैसा बात कहते हैं ये तो छल है तो सिद्धांत कहता है कि कहीं कोई छल नहीं है क्योंकि दृष्टान्त से असंप्रतिपन्न स्थित है दृष्टान्त असंप्रतिपन्न संभव नहीं है जो आप बीज अंकुर में कार्यकारण कह रहे हैं ये संभव नहीं है नहीं होने से कार्य कारणत्व तो कोचित क्वचित अभी संप्रतिपत्ति अभावत कार्य कारण अभाव कहीं भी नहीं हो पाएगा वास्तव नहीं होगा पारमार्थिक नहीं होगा व्यावहारिक तो दिखता है वो होगा कुलालो आया घटो बनाया तो घटो बनेगा नहीं बनेगा बनेगा मिट्टी है कुलालो है कुलालो कुंभकार जो घटो बनाता है तो मिट्टी है कुंभकार है दंड चक्र है तो घटो बनेगा कार्य कारण दिखता है कहते दिखता है उतना मानिए जैसे स्वप्नों में भी दिखता है स्वप्नों में भी कभी कुंभकार घटो बना सकता है तो दिखता है किन्तु स्वप्नों में जो कुंभकार घट बना दिया वो कुंभ में आप जल ठंडा कर सकते हैं नहीं होगा इसी प्रकार की ये सब है कहेंगे स्वप्न में ठंडा नहीं होता है यहाँ के तो ठंडा हो जाता है तो स्वप्न में क्यों जल ठंडा नहीं होगा स्वप्नों का जो घट है उसमें अगर जल रखेंगे वो ठंडा होगा स्वप्नों में जो घट बनाया स्वप्नों का घट में स्वप्नों का जल रखेंगे तो स्वप्नों का ठंडा होगा नहीं होगा होगा तो जैसे स्वप्न में होता है ऐसे ही भी होता है अर्थात ये कोई सब पारमार्थिक है तो हमेशा रहने वाला ऐसा पदार्थ ये नहीं है यहाँ अंतर क्या पहले वो तो पुत्र से पिता नहीं हो सकता है लेकिन दूसरा पुत्र हो सकता है मतलब जो पुत्र हो गए उनके दूसरा पुत्र हो सकता है ये बीजाकर ये तो संतान का बात आया आ, तो यहाँ क्या मतलब अभी क्या सिद्ध करते मतलब वो भी नहीं हो सकता यहाँ सिद्धार्थ क्या होता सिद्धार्थ यहाँ कहता है कि पिता से पुत्र हुआ पुत्र से पौत्र हुआ हुआ ठीक है किंतु इसमें अभी ये कार्य कारण भाव इसके अर्थात जो जिसका कार्य हुआ वो उसका कारण ये तो नहीं हो पाया किंतु तो आगे आगे कार्य कारण भाव चलेगा अगर ऐसा मानेंगे अनादि कौन हुआ इसमें सिद्धांती प्रवाह चीजों तो को खंडन कर दिया बाकी आप बीज से एक अंकुर उस अंकुरो से और एक बीज इस प्रकार की अगर मानेंगे तो आपको दिखता है आप मानते चलिए किंतु तो अनादि कोई सिद्ध नहीं होगा तो इसलिए जो भाषाकार दे दिया ना हेतु तो फल से पहले बीज और अंकुर के बीच में कार्य नहीं होता पहला बीज और वास्तविक हाँ, क्या होगा कि एक तो है कि अनादि कोई नहीं अनादि हाँ, कोई नहीं होगा क्योंकि आप कहते हैं कि बीजों से अंकुर होता है अंकुरों से बीज होता है इसलिए अनादि कोई नहीं हो पाएगा अभी बात है कि हम पहला को खोजेंगे तो सिद्धांत कहता है कि अगर आप संतान प्रवाह भी स्वीकार करेंगे आप पहला खोज ही नहीं पाएंगे पहला मतलब बनेगा कैसे कहेंगे वो फिर कहां से आया प्रश्न हो जाएगा इसलिए अनवस्था दोष होगा अनादि तो होगा नहीं अनवस्था दोष होगा तो संतान खोजने से अनवस्था दोष होगा अनादि शब्द तो घटेगा ही नहीं क्योंकि इसे उत्पन्न होता है इसे उत्पन्न होता है तो अनादि जहाँ कहते हैं वो लोग प्रवाह को अनादि कह देते हैं व्यक्ति को तो अनादि कह ही नहीं पाएंगे सिद्धांत या प्रवाह को खंडन कर दिया क्या चीज है ये प्रवाह और बाकी रह गया व्यक्ति व्यक्ति में परस्पर कार्य कारण भाव नहीं होगा और अनादि भी नहीं होगा क्योंकि प्रथम बीज ये सिद्ध नहीं होगा तो वेदांत में वास्तविक तो तो ये जो अज्ञान अनादि कहते हैं ये भी मांडू की दृष्टि में नहीं है मांडू को कहते हैं अज्ञान क्या चीज है ये कहाँ है कहते दिखता है कहते है, हाँ दिखता है उतना कही को किन्तु कोई भी अनादि मतलब यहाँ खंडन करने का तात्पर्य है पारमार्थिक को अनादि कोई भी नहीं है दिखता है मानिए कहेंगे रज्जु में आपको दो चार सर्प दिखते हैं कहते हाँ दिखता है ऐसा मान सकते हैं किंतु कोई रौजु, मतलब रज्जु जैसा कोई व्यावहारिक को सर्प कहते एक भी नहीं है अतः मांडुक्य पारमार्थिक ब्रह्म को छोड़ करके बाकी किसी का सत्ता को पारमार्थिक नहीं मानता है और व्यावहारिक भी स्वीकार नहीं करता प्रातिभाषी को क्या प्राति मान सकते हैं सभी दर्शन में यहाँ आकर रुक जाते हैं रुक जाएंगे तो साख्य में भी प्रकृति से उत्पत्ति होता है उत्पत्ति का कारण है अदृष्ट और व्यापारिक सत्ता को स्वीकार किया पुरुष का जो कर्म को लेकर के पहले उत्पत्ति होता है ना न हाँ। पुरुष तो पुष्कर तो निर्लप तो फिर अभी प्रकृति से जो कार्य उत्पत्ति होता है उसका कारण क्या है मतलब कौन सा क्योंकि सृष्टि बनता है क्या बनना चाहिए मतलब सतुराज किस प्रकार से होता है मतलब कोई कर्म अदृष्ट नहीं है तो फिर किसको लेकर केवल के हम पुरुष को मतलब यहाँ हम लोग क्या मानते हैं ना पुरुष का धर्म धर्म के चलते प्रकृति में प्रवृत्ति होती है ऐसा कहते हैं सांख्य लोग अंतिम में कहेंगे ये पुरुष को पूरा अलग कर दीजिए प्रकृति का धर्म धर्म के चलते प्रकृति में प्रवृति होती है पुरुष बिल्कुल पुष्कर बला सब निर्पा फिर भी आ, वो जो प्रकृति का जो बोलते मतलब मन और बुद्धि तो में होता है हाँ। फिर वो भी कहा से, तो से आगे आगे से आगे चलता रहता है तो वहाँ भी मतलब परिणामी नित्य कहते हैं न परिणाम तो नित्य है लेकिन जो वहाँ से उत्पत्ति होता है अभी भी जैसे पुरुष का पुरुष में होने वाला जो बुद्धि और मन में जो जो कर्मा होता है उसके अनुसार प्रकृति में भी बनते रहे न ऐसा वेदांत तो में नहीं में में ना पुरुष बिल्कुल अलग ही चीज है पुरुष तो अलग है लेकिन ये जो प्रकृति से कार्य क्यों होना चाहिए ये बुद्धि में मतलब बुद्धि का प्रवृत्ति क्यों होना है प्रकृति और कदम बुद्धि में भी नहीं। जो प्रकृति ऐसी सृष्टि क्यों होना चाहिए कैसे हो मतलब उसको कोई कारण कहना कैसे हो अच्छा यहाँ तो पूर्व जन्म का जो अदृष्ट है उसको लेकर सृष्टि होता है अभी है की सांख्य वाले भी सृष्टि प्रलय मानते हैं तो मानने से पूर्व सृष्टि में जो स्थिति था उसी के आधार पर अभी उत्तर सृष्टि होगा मतलब वो भी कोई नो लोग अनादि, अना अनादि मानते है हाँ। हाँ। मतलब वो लोग कहते जो सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय अनादि है कहते हैं वो लोग उनका मतलब क्योंकि वो तो व्यावहारिक सत्ता को मानते है लेकिन अनादि बोलने से वो मतलब उसका उसका कोई ये तर्क के अनुसार उसी टिकेगा नहीं क्योंकि कोई भी सिद्धांत में सत्य मानने के बाद बोले नहीं बोलेगा मतलब सत्य स्वीकार करने के बाद अनादि तो केवल प्रातिभाषिक कल्पित तो यही हो सकता है व्यावहारिक अनादि कुछ नहीं हो पाएगा तो वो लोग किन्तु कहते हैं कि मतलब व्यावहारिक अनादि जो अनादि चीज जो कहते हैं वो वास्तविक कोई तर्क से टिकेगा नहीं है वो जो मूल प्रकृति कहते हैं ये उसका प्रथम प्रवृति क्यों होगा अगर प्रश्न करेंगे हम कहते हैं कि इसी कल्प का इसी सृष्टि का प्रकृति पूर्व सृष्टि के आधार पर हुआ पूर्व सृष्टि का मतलब ये प्रवृति क्यों हुआ था जो साम्यावस्था था वहां से विषमावस्था अवस्था सृष्टि क्यों हुई तो कहेंगे उसका पूर्वकल्प तो इसी प्रकार के चलने से कहते अनाधि है ना अरे अनादि क्या चीज है तो आप तो कहते हैं कि इस कल्प पूर्वकल्प के चलते हुआ पूर्व पूर्वकल्प उसका पूर्व पूर्वकल्प के चलते हुआ तो ये शब्द तो साधी है इसमें बोल अनादिंग चिस्टो हुआ कैसे तो ये जो वेदांत तो विचार करने से ना कहते हैं कि प्रश्न करते हैं अगर ये अज्ञानो अनादि है तो आया कैसे कहते हैं वास्तविक तो है नहीं अभी इतने तर्क लेकर फिर अंतिम कार्यक्रम नहीं दे पा रहे इसलिए तो, तो यहाँ खंडन करते हैं कार्य कारण है ही नहीं ये तो केवल हम मानते हैं मान करके चलते हैं कहते जगत इसी प्रकार जगत के जगत केवल मान्यता है तो मानने से कहते मैं मानता है कि मेरा जन्म हुआ है कहते आगे मृत्यु भी होगा माना है कि मेरा जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी होगा और मृत्यु होगा तो फिर उसका जन्म भी होगा क्यों कहते मानता है जब तक तो मानता रहेगा मेरा जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी होगा जब से निश्चय हो जाएगा कि नहीं नहीं मेरा जन्म नहीं हुआ फिर उसका मृत्यु भी नहीं होगा ऐसे केवल मान्यता के ऊपर ये चलता है टीका में दृष्टान्त तो असंप्रति पन्न स्थिति कार्य कारण तो कुछित संप्रति पत्ति अभाव कार्य कारण अभाव कहीं भी नहीं बनेगा और पुत्रात् जन्म पितुर यथा जो सिद्धांति कहा था न छल प्रयुक्तम सिद्धांति कहता कि यह कोई छल नहीं है एवं वास्तव कहा था कहीं कार्य कारण भाव नहीं बनेगा भाष्य में तथा चन्यदपि अनुपत्तेर न छलम इति अभिप्राय तथा चन्यदपि अन्य व्यक्ति तो से अन्य जो संतान आप कहते हैं वो भी अनुपत्ति संतान भी नहीं बने अर्थात संतान और वो अनादि होगा प्रवाह अनादि हो जाएगा ये भी नहीं है इसलिए कहीं छल हमने नहीं कहा टीका एवं श्लोक से पूर्वाधम व्याख्या उत्तराधम व्याचे श्लोक का पूर्वाध पूर्वाध था बीजाकुर बीजाकुराख्यो दृष्टान्त सदा साध्य समूह स व्याख्यान हो गया अर्थात ये तो संदिग्ध है बीज अंकुर में कार्यकरण भाव ये संदिग्ध है और न साध्य समोह हेतु सिद्ध हो साध्य युज्यते जो स्वयं संदिग्ध है वो किसी पदार्थ का निश्चय कैसे करवा देगा जिसको स्वयं संशय है वो दूसरों का निश्चय नहीं करवा पाएगा भाष्य में न लोके साध्य समो हेतु साध्य सिद्ध हो प्रयुज्यते निमित्त प्रयुज्य प्रमाण कुशल लोक में भी जहाँ हनुमान इत्यादि से प्रयोग करते हैं वहां साध्य हेतु आठ नंबर टिप्पणी साध्य समोग्ध संदिग्ध हेतु हेतु दृष्टांत का सिद्धि में साध्य सिद्ध हो अर्थात सिद्धि के निमित्त प्रयुजते प्रयु ना पहले दे दिया ना प्रमाण कुशल जो लोग प्रमाण व्यवहार करना ठीक जानते हैं वो लोग संदिग्ध पदार्थों को सिद्धि के लिए नहीं लगाते हैं हेतु रिथि दृष्टान्त अत्र अभिप्रेतो गमकत्वात यहाँ हेतु शब्द से दृष्टान्त को कहा गया संदिग्ध दृष्टांत साध्य का सिद्धि नहीं कराएगा तो यह हेतु शब्द से दृष्टान्त लेना है क्यों गमकत्वात गमकत्वात अर्थात वो गुण गमकत्व गुण योगात, योगात। दृष्टान्त ही व्याप्ति ग्रहण करवाता है दृष्टांत संदिग्ध हो जाने से व्याप्ति में संशय होगा तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी टीका में इसको प्रश्न करते हैं कि मिति हेतु शब्द से मुख्यमंत्री अर्थ त्यक्त अर्थो अर्थ ये हेतु का मुख्य अर्थ छोड़ करके गौण अर्थ क्यों लेते हैं सिद्धांतिक उत्तर देता है प्रकरण सामर्थ्या यहाँ हेतु शब्द से हेतु को लेने से प्रकरण नहीं घटेगा इसलिए तो यहाँ हेतु शब्द से दृष्टान तो लिया गया प्रकृत वो ही न हेतु रीति तो यहाँ प्रकृत वो ही दृष्टान्त है क्योंकि दृष्टांत का बात चल रहा है दृष्टांत में व्याप्ति ग्रहण होगा आप बीजाकुरों को दृष्टांत देते हैं हेतु यहाँ बात नहीं है भाष्य में ऐटिका में हेतु फलाभाव संगर, इति शब्द हेतु फल का भाव परस्पर में अनुपत्ति ये उपादितम उप ये सिद्ध किया गया इसका उपसंगार करने के लिए इति शब्द भाष्य का अंतिम में कह दिया तो प्रकृति वही प्रकृत वो ही इति न इति शब्द क्यों कहा कि हैं हेतु फल भाव ये संभव नहीं है कार्य कारण भाव ये कहीं संभव नहीं है इसलिए वेदांत तो का अनुभव लाना है तो पहले ये बुद्धि करना पड़ेगा कार्य कारण भाव छोड़ देना पड़ेगा पेट में बहुत दर्द होता है दवाई लेने से ठीक हो जाएगा कहते ये बुद्धि तो छोड़ दीजिए दवाई लेना है तो ले लीजिए किन्तु ले लेने से ठीक हो जाएगा ये बात को छोड़ दीजिए आप लीजिए तो कहते हैं पढ़ने से बुद्धि शुद्ध होगा कहते हैं बुद्धि शुद्ध होगा ये जब कार्य कारण भाव जोड़ दे, इसको छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे तो फिर क्यों पढ़ेंगे कहते तो हो जाए कुछ मत करिए हो जाएंगे क्या नहीं होंगे और नहीं होंगे तो फिर पढ़िए पढ़ना क्यों हम कुछ भी कर सकते हैं कहते हैं कुछ भी करेंगे तो क्या करेंगे जब तक तो जो आज तक जीवन में किए हैं वही तो करेंगे ना सोचे तो तो बोले दुष्कर्म हो ही होगा अर्थात मतलब दूसरे तो मतलब पारमार्थी को मोक्ष तो नहीं हो जाएगा इसलिए पढ़िए तो इस प्रकार की कोई कार्य कारण भाव ये नहीं रख करके तर्क लगा रहे हैं तर्क कुछ छूट बिल्कुल वही बात है पढ़ते हैं क्यों कहते हैं पढ़ना छूट जाए पढ़ पढ़ करके बुद्धि को इतना शुद्ध कर दे तत्वों को ग्रहण कर दे तभी पढ़ना छूट जाए इसलिए सरस्वती जी मधुसूदन सरस्वती जी गीता का ष्ठ अध्याय में गीता का ष्ठ अध्याय है साधन अध्याय आत्मा संयम योग वहां अंतिम में कहते हैं कि क्या सन्यासी है अगर किताब पढ़ता है तो? ऐसा <laughs> कहें अगर किताब रखना जरूरत होता है तो क्या सन्यासी है फिर <laughs> तो, तो वो भी अगर नहीं चाहिए तो किताब जरूरत नहीं होगा अर्थात क्या स्थिति उत्तम महात चिंता स्याप तो तत्व का अगर चिंता अगर ब्रह्माकार वृत्ति चलता है फिर किताब का क्या जरूरत है जब तक तो ब्रह्माकार वृत्ति चले ना तब तक तो किताब जरूरत है और ब्रह्माकार वृत्ति चले अर्थात तो इतना ज्यादा चले कि और जगत का भान भी न आए मतलब कम से कम पंचम भूमि का होने तक तो किताब का आश्रय चाहिए आगे फिर कहा जाते छोटे महाराज तो मतलब अंतिम समय तक पढ़ाते थे जब तक सष्ट सप्तम हो गया तब तक तो नहीं पढ़ा पाए नहीं तो पढ़ाते ही थे दिन भर पढ़ाते रहते थे, थे तो चलता था तो इसी में लगे रहना है बुद्धि को सात्विक बनाना है और तत्त्व का ग्रहण करना है तो इसलिए कहते हैं कि तर्क होते होते धीरे धीरे तर्क शिथिल होगा वेदांत तो जो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो तर्क उठेगा जब ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा तो शिथिल हो जाएगा ये तो यही चीज है धीरे धीरे जब पूर्णतया तो शिथिल हो जाएगा जानेंगे कि ये मनसो भावे द्वैतम नैवो उपलब्ध थे मनो जब और चलेगा नहीं ये मनो क्यों चलता है कहीं कहीं राग द्वेष इत्यादि पड़ा है राग अर्थात कम, कम से कम अंतिम शास्त्र को अध्ययन करके इसको समझ जाऊं यह अच्छा मतलब आसक्ति है ये कोई गलत आसक्ति नहीं है ये तो अंतिम आसक्ति होना चाहिए शास्त्र को जान करके उसका तत्व को समझ जाए तो ये सब में चल रहा है जब ये हो जाएगा धीरे धीरे मनोमनी भाव होगा तो फिर वही वास्तविक स्थिति हो जाएगा ये बीस मास लोग उच्चारण करेंगे आज यहाँ तक पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुग्य पूर्णश पू